भद्र कर्णे शृणुयामदेवा भद्रं, भद्रं पशे मजजातींगुवागुश्तनूसमदीतु स्वस्तिना इंद्रो स्वस््रो वृद्धस्रवा स्वस्तिपूषा विश्व स्वस्ती नर्क्षो अमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शिशिशा शकर शंकर बादरायण सूत्र वंदे भगवतपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने यो नमः योम व्यादेहाय दक्षिणात नम ओथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है प्रथम कंडिका में सौरियाणी गार्गी ने आचार्य पिपलाजी के प्रति अपनी निर्विशेष ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए अवांतर पांच प्रश्न किए इन पांचों प्रश्नों का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं चार अवांतर प्रश्नों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है पंचम अवांतर प्रश्न है कस्मिन्नु सर्वे प्रतिष्ठिता भवंती इस प्रश्न की व्याख्या व्याख्यारूप भाष्य की चर्चा हो रही है तो इसमें एक कहा गया कि जब सुसुप्ति होती है उस समय अपने अपने व्यापारों से उपरत हुए बाह्यकरण तथा अंतकरण में प्रतिष्ठित होते हैं और सुसुप्ति के समय पूछा जा रहा है किस में प्रतिष्ठित होते हैं करके तो इससे तो प्रतीत हो रहा है इस पंचम प्रश्न से भी सुसुप्ति विषय ही चर्चा हो रही है प्रश्न है सौसुप्त पुरुष को ही पूछा गया है लेकिन टीकाकार ने कहा कि जब तक अविद्या अवस्था है तब तक तूर्य का ग्रहण मन से नहीं हो पाता विद्यावत पुरुष को लेकिन ये तीनों अवस्थाएं तो उसके अनुभव में आती हैं जागरूक स्वप्न सुसुप्ति इन अवस्थाओं का अनुभव करने वाले को तुर्य को समझाना है और तुरय उसके जीवन में है नहीं अवस्था तो ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए कि जैसे सुसुप्ति अवस्था का भी विचार होता है तो सुसुप्ति नहीं होता जागृत में जागृत और स्वप्न से अपने मन को व्यावृत्त करके सुसुप्ति विषयक बना करके फिर उसका विचार होता है सुसुप्ति के स्वरूप का और सौसुप्त जो जीव है प्राज्ञ उसका तो ऐसे ही तूर्य का भी होगा तो तूर्य तो कार्य तथा कारणात्मक समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त है निरुपाधिक है। और ये तीनों जो हैं जाग्रत भोक्ता भोक्ता और सुप्त भोक्ता सोपाधिक है इनमें से जाग्रत भोक्ता में तीन उपाधियां हैं कारण उपाधि अविद्या भी है तो कार्य उपाधि में सूक्ष्म तथा स्थूल ये जो अवान्तर भेद है तो सूक्ष्म उपाधि भी है और स्थूल उपाधि भी है और बाह्यकरण भी सब व्यापार हैं अंतकरण भी सब व्यापार हैं और अविद्या उपाधि तो है ही है विश्व की जागृत अवस्था अभिमानी की यह सब उपाधियां सक्रिय हैं तो उस समय निरुपाधि का विवेक यदि करते हैं निरूपण करते हैं तो सहसा ग्रहण होना कठिन होता है उसको दिखाना चाहेंगे तो अविद्यावान को उसे ग्रहण करना कठिन पड़ेगा स्वप्न अवस्था में भी बाह्यकरण निर्व्यापार होने पर भी अंतकरण स व्यापार होता है मन और अविद्या रूप उपाधि रहती ही है तो सब व्यापार अंतकरण एक अधिक उपाधि है प्राज्ञ की अपेक्षा तेजस की तो वहाँ पर भी तूर्य को दिखाना दिखाने वाले को तो सरल लेकिन ग्रहण करने वाले को थोड़ा कठिन पड़ता है सुसुप्त अवस्था में तो कोई सचेष्ट उपाधि नहीं होती है बाह्यकरण भी निर्व्यापार है अपने अपने व्यापारों से उपरत है और अंतकरण भी स्व व्यापार से उपरत है और अविद्या एकमात्र उपाधि है कारण उपाधि और इसको छोड़ करके कभी अविद्यावान पुरुष रह नहीं सकता तो जितनी उपाधि अवश्यम भावी है जिज्ञासु में उसे वो छोड़ करके रह नहीं सकता तूर्य में पहुंच नहीं सकता तो वहां पर फिर उसे तूर्य का दिग्दर्शन कराना संभव हो सकता है उपदेश और वो भी कर सकता है तो वहाँ कैसे करेंगे तो प्राज्ञ जो है अविद्या रूप जो उपाधि है सुसुप्ति में उसमें तादाद में करके उसके साथ मिला करके आनंदभोग बन जाता है वो भोगता है उसे मांडुक्य कारिका में आनंद भूक कहा और सुसुप्ति में भोग्य है आनंद वो जो भोग्य आनंद है वह विषय नहीं है वैसा आनंद नहीं है कर्म कर्मफलभूत वो कर्म फल भोगने की अवस्था नहीं है सुसुप्ति अवस्था तूरीय अवस्था में भी और सुसुप्ति अवस्था में भी जो आनंद होता है सुख होता है वह कर्मफल रूप नहीं है कर्मफल तो भोगायतन स्थूल शरीर और भोगोपकरण जो सूक्ष्म शरीर है बाह्य करण अंतक करण इनके सचेष्ट होने पर ही सब व्यापार होने पर ही भोगा जाता है नहीं उन सोए हुए नहीं रहते हैं वो, वो सोते नहीं है वो ऐसे मानस पाप होते हैं वही मानस पाप होते हैं जो अनिर्णित अवस्था में किए गए मूढ़ अवस्था में किए गए उनका फलोपभोग तंद्रा में किया जाता है वो मूर्छा को भी एक चौथी अवस्था ब्रह्मसूत्र में कहा है ना ऐसी ही ये तंद्रा अवस्था है गहरी सुसुप्ति नहीं और गहरी सुसुप्ति कर्मफल नहीं है गहरी और वो जो है नींद नहीं आने देगी ऐसी अवस्था में वो बेचैन से हो जाता है अनिर्णय जो विशेष फल मानस कर्म होता है पुण्यात्मक या पापात्मक वो तो स्वप्न में भोगा जाता है और अनिर्णयात्मक कुछ पाप होता है वह एक प्रकार से न सुसुप्ति न जागृत स्वप्न वो तंद्रा में बीच में रखता है वह अवस्था आ, सुसुप्ति नहीं है और मूर्छा की बहन जैसी है मूर्छा में भी एक प्रकार से विकृत ये हो जाता है चेहरा और उस व्यक्ति का भी जिसको नींद नहीं आती बेचैन सा रहता है का मतलब विकार सा रहता है और सुसुप्ति से आता है जागृत में तो सीधा ताजा तरोना होकर के आता है तो सुसुप्ति अवस्था में होने वाला जो सुख वह कर्मफल रूप सुख नहीं है और उस सुख का अनुभवीता वो सामान्य सुख है जो आनंदमय कोष का विवरण करते समय आनंद आत्मा कहा प्रिय है शीर मोद है दक्षिण पक्ष प्रमोद है उत्तर पक्ष और आ, ये आत्मा है आनंद और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आनंदमय का पक्षी के रूप में वर्णन करते समय यह बता प्रत्येक के पांच पांच अवयव शीर दो पंख पांचों कोषों के और एक आत्मा और एक पूंछ आत्मा कहते हैं शीर ये गर्दन और पूंछ के बीच वाला भाग शरीर का मध्य भाग उसे आत्मा कहते हैं वो आनंद है वो आनंद कौन सा तो सामान्य संस्लिष्ट आनंद वो संस्लिष्ट का मतलब उपाधि से संबद्ध आनंद लेकिन वो सामान्य आनंद है प्रिय यह विशेष सुख है उसी सामान्य आनंद का सुख का विशेष अंश है प्रिय वह तो प्रिय विषय के अनुकूल विषय के दर्शन से होने वाला जो अंतकरण का एक वृत्ति विशेष है प्रिय नामक वो है अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला मोद और अनुकूल पदार्थ के भोग से होने वाला प्रमोद और ये आनंद है प्रिय मोद प्रमोद ये तो विशेष विशेष सुख हुआ और इन सारे सुखों में अनुसूत सामान्य सुख उपाधि से संस्लिष्ट है कारण उपाधि से संस्लिष्ट सामान्य सुख वो है एक प्रकार से वो आनंदमय का आत्मा यानी शीर और पूंछ के बीच वाला भाग मध्य भाग और वो सुसुप्त अवस्था में होता है और जिस उपाधि से संश्लिष्ट रहता है सामान्य आनंद उस उपाधि का मात्र विवेक करेंगे अविद्या का गीता के अक्षर पुरुष का क्षर पुरुष तो छूटी गया है उस समय नहीं है वो अविद्या में विलीन है इसलिए अविद्या मात्र है तो अविद्या में वो सब समाया हुआ है तो पूर्ववर्ती दोनों उपाधि को अपने में समेटी हुई जो अविद्या रूप उपाधि है उस उपाधि से मात्र विवेक करते हैं असंश्लिष्ट करते हैं विवेक से उसे अलग करते हैं तो वही जो सामान्य आनंद था आनंदमय की आत्मा वह स्वरूपानंद होगा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में बताया गया जो पांचों कोषों का अधिष्ठान रूप ब्रह्म है उसमें और अविद्या से विविक्त आनंद में कोई अंतर नहीं है इसलिए वहीं पर कहा आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेति कूत वो आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वहां पूछ जो बताया गया पूछ अधिष्ठान प्रतिष्ठा और ये असंश्लिष्ट आनंद उपाधि मात्र से शोधन करके विवेक से पृथक किया हुआ आनंद वो और ब्रह्म एक है ब्रह्मानंद कहो स्वरूपानंद कहो आत्मानंद कहो वो है तो इस प्रकार विवेक करना सुसुप्ति से जगे हुए पुरुष को सुसुप्ति तो सबके अनुभव में आती है निर्विशेष ब्रह्मजिज्ञासु है निरुपाधिक ब्रह्म जिज्ञासु हैं तो उसे कहा जा सकता है ये भी जागृत अवस्था में कहा जाएगा कि अपने मन को जागृत और स्वप्न अवस्था से व्यावृत्त करके सुसुप्ति अवस्था तुम्हारे अनुभव में रोज आती हैं वहाँ पहुँचा दो जगते हुए जगते हुए सो जाओ तो जगते हुए सोने का अर्थ है कि वहां सुसुप्ति का सुसुप्ति अभिमुख मन को कर दिया और वहा जो दृश्य था सुसुप्ति में जो दृश्य था उसका और सुसुप्ति के साक्षी का विवेक करेंगे तो सुसुप्ति में दृश्य कौन है तो शोक सुसुप्ति के समय तो पता नहीं चलेगा लेकिन सुप्तोत्थ पुरुष का जो परामर्श होता है स्मरण होता है कि एतावंतम कालम सुखम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम इतने समय तक सुख से सोया कुछ नहीं जाना ये जो स्मरण है ये बता रहा है कि सुसुप्ति के समय अनुभव हुआ क्योंकि जो भी स्मरण होता है वह अनुभव पूर्वक ही होता है और ये स्मरण इतने समय तक सुख से सोया कुछ नहीं जाना ये सुसुप्ति कालीन अनुभव में आए हुए सुख और कुछ नहीं जाना इससे बताए गए अज्ञान का स्मरण है ये स्वप्न में नहीं कह रहा है स्वप्न में तो जिसका अनुभव होता है उसका स्मरण होता है कि आज तो स्वप्न में हमने बद्रीनाथ का दर्शन किया आज स्वप्न में हम काशी विश्वनाथ का महाभिषेक कर रहे थे ऐसा होगा यह तो विशेष दर्शन होगा लेकिन कुछ नहीं जाना का मतलब विशेष विशेष न तो कोई तीर्थ विशेष में गया न किसी शहर विशेष में गया न कुछ कहीं सामान्य रूप से कुछ भी नहीं जाना विशेष विशेष का अज्ञान यही अज्ञान दृश्य हो रहा है वहां पर ये सुप्तोत्थ पुरुष का स्मरण बता रहा है कि एक दृश्य ये विवेक करना होगा और इस विवेक से तूर्य को दिखाया जा सकता है कि सुसुप्ति में भी द्रिक और दृश्य दो है दृक है अज्ञान तथा सामान्य आनंद जो भोग्य है उसका प्रकाशक साक्षी वो है दृक यानी दृष्टा और दृश्य है सामान्य आनंद और अज्ञान और ये नियम होता है कि जागृत अवस्था में हम जिन जिन पदार्थों के दृष्टा बनते हैं जो जो हमारा दृश्य है उसके साथ हमारा तादात में अभिमान नहीं होता दृष्टा कभी भी दृश्य को मैं नहीं समझता दृश्य को अपने से अलग समझता है दृष्टा तो सुसुप्ति में यदि अज्ञान दृश्य है वो संश्लिष्ट आनंद दृश्य है तो संस्लिष्ट आनंद और अज्ञान मैं नहीं हूं उसको किसने देखा तो मैंने देखा मैं तो दृष्टा हूँ उसका तो जैसे जागृत में जो घटादि पदार्थ हैं वो मेरे दृश्य हैं मैं उन घटादियों का दृष्टा हूँ तो मैं घटादि नहीं हूँ जो मुझे दिख रही है वस्तु वो मेरे से अलग है मैं नहीं हूँ मैं उससे अलग हूँ ऐसे सुसुप्ति के समय यदि मुझे सामान्य सुख संश्लिष्ट सुख सामान्य दिखा और अज्ञान दिखा तो समझना चाहिए कि उस सामान्य सुख से और अज्ञान से मैं अलग हूँ वाज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है सामान्य सुख भी मेरा स्वरूप नहीं है संश्लिष्ट सामान्य स्वरूप सुख उसका दृष्टा मैं हूँ वो जो दृष्टा है वो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म है ओ मैं हूं ऐसा विवेक सो करके जगे हुए व्यक्ति को करना संभव है बताने से वो भी सोता नहीं कर सकता जब निरूप शास्त्र से उसकी दृष्टि उस अज्ञान को तथा सुख को दृश्य बनने वाले से व्यावृत्त करके अलग उसके दृष्टा के ओर पहुंचाई जाएगी तो वह दृष्टा सुसुप्तिकालीन अज्ञान तथा सुख का दृष्टा साक्षी वह तुरीय है ऐसा ग्रहण करना संभव हो जाएगा इस दृष्टि से सुसुप्ति के समय ही ओ बताया बताना है तुरीय को इस अभिप्राय से कहा कि उस समय अपने अपने व्यापारों से ऊपरत हुए कार्यकरण संघात बाह्यकरण भी और अंतकरण भी किस में प्रतिष्ठित है ये प्रश्न हुआ वो जो प्रत, उनका प्रतिष्ठा का अधिकरण बनेगा अधिष्ठान बनेगा वो उनका साक्षी होगा दृष्टा के बिना दृश्य और दर्शन की स्थिति नहीं होती सिद्धि नहीं होती इसलिए दृश्य और दर्शन ये दृष्टा में स्थित है जो सामान्य आनंद भोग्य बताया और उसका भोक्ता प्राग्ञ है भोक्ता ये बताया जाएगा वो भी वो जो सामान्य आनंद का तथा अविद्या का अधिष्ठान ब्रह्मपुच्छम से बताया गया है उसमें वैसा ही कल्पित है जैसा भोग्य आनंद उसका कल्पित है भोग्य आनंद ही नहीं है तो भोक्ता कहां से रहेगा फिर तो उनकी भी प्रतिष्ठा यहां केवल इसी की प्रतिष्ठा मात्र नहीं बताई जा रही एक प्रकार से बाह्यकरण व्यापारो परत हुए और अंतकरण भी व्यापारों से उपरत हुआ तो वो तो चौथे प्रश्न में बताया कि वो कहाँ है तो सुसुप्त पुरुष की जो उपाधि है अज्ञान उसमें विलीन होता है और पंचम प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वह अपने अपने व्यापारों से उपरत हुए बाह्यकरण और अंतकरण सहित अज्ञान किस में कल्पित है एक प्रकार से उसको पूछा जा रहा है गार्गी ने जो अभ्याकृत आकाश का आश्रय पूछा है न बृहधारण्य में एक तो सूत्र का आश्रय पूछा दो प्रश्न लेकर के आई थी ना के पास गार्गी कि वो सूत्र किसमें प्रतिष्ठित है समष्टि प्राण सबको सब जगत को धारित स्थूल को धारित करके रखने वाला तो कहा कि अव्याकृत आकाश में और वो अव्याकृत आकाश किसमें ओतप्रोत है या निकल्पित हैं तो कहा तुम अति प्रश्न पूछ रही हो तब भी उसका उत्तर तो देना है तो कहा कि ब्राह्मणा अभिवदं थी तो ब्राह्मण कहते हैं कि जो अस्थूलम अननु इत्यादि से लक्षित अक्षर तत्व है वहां का अक्षर गार्गी ब्राह्मण का और ये मुंडक उपनिषद का अक्षर एक है हाँ, अक्षरात्परतः पर परसे बताया गया जो अक्षर और वो अव्याकृत आकाश जिसमें वो तो ओतप्रोत बताया जा रहा है वह अक्षर अभ्याकृत आकाश एक है आ, अक्षर मुंडक उपनिषद में दो अक्षर बताए हैं ना और गीता में भी बताया गया जो पंद्रहवें पूर्व अध्याय में अक्षर है वो है अव्याकृत जो सूत्रात्मा का आश्रय और उसका भी आश्रय तो ये अक्षरादपि जो कहा जा रहा है वो उत्तम पुरुष गीता का उत्तम पुरुष और यहां अभ्याकृत आकाश का आश्रयभूत पुरुष शब्द अलग अलग होने पर भी वो एक तत्व है एक ही तत्व को समझाने के लिए अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग शब्द प्रयोग होता है ना और यहां पर प्रश्न उपनिषद में जो मुंडक का वो है व्याख्यान और उस व्याख्यान में बताया जा रहा है एक प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है वहां अव्याकृत आकाश किसमें उत्प्रोत है ये प्रश्न गार्गी का था यहाँ गार्ग्य वहा गार्गी है यहाँ गार्ग्य है प्रश्न उपनिषेद में तो गार्गे का प्रश्न है आ, कि सब कार्यकरण यानी बाह्यकरण तथा अंतक करण अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गए का अर्थ है अविद्या में लीन हुए और इन अपने अपने व्यापारों से उपरत हुए बाह्यकरण अंतकरणों को अपने में समाई हुई अविद्या वो किस में कल्पित है उसका उसके उ, उसकी किस में है वो किस में आरोपित है कल्पित है ये प्रश्न है इसलिए ये भी तुरय विषयक है ये कहा गया कि तस्मिन काले इत्यादि से और इसको समझाने के लिए सब उदाहरण वगैरह बताया गया मधु में जैसे सब पुष्पों के रस होते हैं समुद्र में प्रविष्ट हुई नदियां जैसे समुद्र से अभिन्न होकर के रहती हैं ऐसे विवेक अनर्ह होकर किसमें प्रतिष्ठित होते हैं सुसुप्ति के समय ये सब अजात शत्रु ब्राह्मण में बताया गया ये पुरुष किसमें प्रतिष्ठित है सुसुप्त पुरुष तो वहां अंतर आकाश बताया यम हृदय अंतर आकाश तस्मिन से हृदयांतराकाश और आकाश ही अक्षर हैं परमात्मा हैं अब ननु इत्यादि से एक शंका हो रही है कि ये जो पंचम प्रश्न है इस प्र, पंचम प्रश्न के अनुपपत्ति विषय को शंका करके उसका समाधान किया जाएगा तो यह प्रश्न दृढ़ हो जाएगा इस दृष्टि से पहले प्रश्न बन नहीं सकता ये शंका हो रही है फिर सिद्धांति बताएंगे कि प्रश्न उपपन्न है तो यह प्रश्न जो है सुदृढ़ हो जाएगा फिर उसका उत्तर दिया जाएगा तो नानु इत्यादि का अवतरण है टीका में इसको देखिए सैतालीस नंबर पृष्ठ पर भाष्य में तो द्वितीय पंक्ति में है ये शंका भाष्य और इस शंका भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार उसी पृष्ठ में बीच वाली टीका में है हा तो ननु यासे, के बीच में कार्यकरण ते सात्विक नु कार्यक्रम व्यतिरिक्षाणे साष्ठ प्रश्नो विशेष प्रश्न घटते तो संप्रतिष्ठिता ये जो है कश्मीन सम्प्रतिष्ठित हैं ये प्रश्न उपपन्न हो सकता है घट सकता है कब कहते हैं जिस वस्तु विषयक प्रश्न करना है वह वस्तु प्रश्नकर्ता को सामान्य रूप से ज्ञात हो विशेष रूप से अज्ञात हो तब प्रश्न उपपन्न होता है उचित माना जाता है तो ये जो कार्यकरण संघात है ये कहा कार्यकरण व्यतिरिक्ते समप्रतिष्ठानाधिकरण सामान्य न कस्मिश्चित अवगते कार्यकरण से अलग कोई न कोई सम्प्रतिष्ठान का कार्यकरण के समप्रतिष्ठान का आ, आश्रय के रूप में अधिकरण के रूप में निश्चित हो जाए सामान्य रूप से तब तो कस्मिन चित अवगते का अर्थ है किसी सामान्य रूप से अधिष्ठान के ज्ञात होने पर अधिकरण के कस्मिन प्रतिष्ठिता यह विशेष स्वरूप जानने के लिए प्रश्न बन सकता है प्रश्न उचित है ये सिद्ध करने के लिए सामान्य रूप का ज्ञान विशेष रूप का अज्ञान प्रष्टव्य वस्तु के बताना पड़ेगा कहते नचतस्य नवगतिरस्ती तो तस्य यानी सामान्य स्वरूपस्य कार्य करण के अधिकरण का जो सामान्य स्वरूप है उसकी अवगति यानी बोध ज्ञान है नहीं न होने से फिर जिसका सर्वथा अज्ञान है सामान्य स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है तो कैसे प्रश्न बन पाएगा तो प्रश्न अनुपन्न है ये कह रहे हैं न अवगति रस्ती अब सामान्य स्वरूप की अवगति दिखाने के लिए यदि कोई ऐसा कहता है आक्षेपकर्ता ने तो कहा कि सामान्य स्वरूप ज्ञात नहीं है किसका बाह्यकरण तथा अंतकरण के अपने अपने व्यापार से उपरत होने के बाद वो जहाँ रहते हैं उनका जो आश्रय बनता है उस आश्रय का सामान्य स्वरूप ज्ञात नहीं है इसलिए उनके आश्रय विषयक प्रश्न की अनुपत्ति है अनुचित प्रश्न है ये पूर्वपक्ष ने कहा न तो तस्या अवगति रसती यानी सामान्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है अंतकरण बाह्यकरण के आश्रय के तस्य शब्द से स्वस्व व्यापार से उपरत हुए बाह्यकरण अंतकरण के आश्रय को लेना उसके सामान्य स्वरूप का ज्ञान न होने से प्रश्न नहीं बन पाएगा ये प्रश्न पर आक्षेप हुआ अब इस आक्षेप का समाधान करने के लिए यदि प्रश्न का समाधान आ, समर्थन करने वाले प्रश्न को उपपन्न बताने वाले के अनुयायी अभी सीधा वो प्रश्न का समर्थक तो सिद्धांती है वो नहीं सिद्धांती के अनुयायी वेदांत के विद्यार्थी यदि ऐसा समाधान देते हैं अपने अपने व्यापार से उपरत हुए बाह्यकरण तथा अंतकरणों का जो आश्रय है जिस विषय प्रश्न किया जा रहा है उसके सामान्य स्वरूप का ज्ञान इस प्रकार यदि दिखाना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कहेंगे इति नचवाच्यम अभी पूर्व पक्षी को दृढ़ किया जा रहा है पूर्व पक्ष है प्रश्न की अनुपपत्ति बताने वाला कि न च्रतिष्ठान से साधिकरण सामान्य न अधिकरणावगतिरस्ती इति वाच्यम नच च कान्वय वाच्यम के साथ करना तो सिद्धांति के विद्यार्थी यदि ऐसा कहें कि संप्रतिष्ठान से साधिकरण जो सम्रतिष्ठान होता है यानी विलय होता है एक ही भाव होता है वह साधिकरण होता है किसी न किसी अधिकरण में ही कार्य का विलय होता है तो विलीन होगा जैसे नदियों का विलय समुद्र अधिकरण में है और अनेक पुष्पों का एक ही भाव शहद में है मधु में है ऐसे जो भी विलय होगा एक ही भाव होगा वह निरधिकरण नहीं होगा बिना अधिकरण के नहीं होगा साधिकरण ही होगा ये सामान्य व्याप्ति होगी तो इस सामान्य व्याप्ति से अपने अपने व्यापार से उपरत हुई बाह्य इंद्रिया तथा अंतकरण के संप्रतिष्ठान का भी कोई न कोई अधिकरण है ये सामान्य रूप से ज्ञात हो जाएगा इस प्रकार ये इन करणों के संप्रतिष्ठान का जो आश्रय उसके सामान्य स्वरूप का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा इसलिए नहीं कह सकते कि संप्रतिष्ठान के आश्रय का सामान्य ज्ञान नहीं है सामान्य अवगति नहीं है ऐसा यदि सिद्धांती के विद्यार्थी कहते हैं तो पूर्व पक्षी ने कहा इति नाच्यम ऐसा सामान्य ज्ञान नहीं दिखाया जा सकता अधिकरण के स्वरूप का तो संप्रतिष्ठान से साधिकरण सामान्य अस्ति अस्त नाच्यम ऐसा नहीं कह सकते पूर्व पक्षी ने कहा आक्षेपकर्ता ने कहा क्यों नहीं कह सकते इसमें वो हेतु बता रहे पूर्व पक्षी अचेतनानाम उपादना अचेतना तदिकरण तद अतिरिक्तस्य चेतनस्य से असिधि तो उपादानानाम तदपादना अचेतना नाम तद अधिकरण नह रहे हैं कि तत्त उपादाना नाम ये जो बाह्यकरण और अंतक करण है ये कार्य विशेष है और नियम होता है कि कार्य का विलय उसके उपादान कारण में होता है सभी कारण में नहीं कारण तो दो प्रकार का है ना के यहां निमित्त कारण उपादान कारण तो निमित्त कारण में विलय नहीं होता उसमें विलय होता है उपादान कारण में तो बाह्यकरण तथा अंतकरणों के विलय का संप्रतिष्ठान का ये कार्य रूप होने के कारण अधिकरण उनका अपना उपादान होगा तो ये विशेष जो उनका उपादान है वो निश्चित ही है वे अपंचकृत पंच महाभूतों का परिणाम है उनका परिणामी उपादान कारण अपंचकृत पंच महाभूत हैं ज्ञानेंद्रियों ज्या, का है आपका वो सत्वोगुण और कर्मेंद्रियों का है रजोगुण अंतकरण का है सामान्य सम्मिलित सत्व और प्राण का है सम्मिलित रजोगुण इस प्रकार अपने उपादान का तो निश्चय ही है तो तद उपादना एव अचेतना नाम, तद अधिकरण ये अधिकरण होने के कारण तद अतिरिक्तस्य याने इन इंद्रियों का उपादान जो अपचीकृत पंचमहाभूतों के सत्वगुण और रजोगुण है इनसे अतिरिक्त जो चेतन है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी उसकी सिद्धि न हो पाने के कारण क्या हो जाएगा चेतन से असिधे तो इनसे अतिरिक्त कोई उपादान क्या नाम विलय का अधिकरण चेतन सिद्ध न होने के कारण ये नहीं कह सकते कि सामान्य रूप का ज्ञान है विशेष रूप का अज्ञान है यहाँ तो दोनों भी ज्ञात है क्या, क्या नाम आपका वो इंद्रियों के संप्रतिष्ठान का अधिकरण विशेष रूप से भी ज्ञात हो रहा अपंचकृत पंचमहाभूतों का सम्मिलित सत्वगुण अंतकरण का और बाह्य बाह्यकरणों का अलग अलग सत्वगुण ये होने के कारण इनसे अतिरिक्त कोई इनके अधिष्ठान के रूप में अलग सिद्ध नहीं हो पाएगा चेतन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से विलक्षण उपाधि मात्र से विनिर्मुक्त एक चेतन वह इनके संप्रतिष्ठान का अधिकरण है ऐसा सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए प्रश्न अनुपपन्न है वह चेतन का निर्धारण करने के लिए तूर्य का निर्धारण करने के लिए प्रश्न है ये कहा कह रहे हैं ना आप तो चेतन का निर्धारण इस प्रश्न से नहीं हो पाएगा इस प्रकार का आक्षेप पुरोपक्षी करते हैं इति शंकते कि ननु न्यस्त दात्रादि नु न्यस्तदात्र करव्यापाराउपरता पृथक पृथक स्वात्म प्राप्ति सुसुप्त सुषुप्तपुर कस्मचित एक गमनाशंकाया ये इतना आक्षेपभा है दे दे दे क्या कहा अभी भाष्य में पढ़ा मैंने भाष्य में पढ़ा है ना कि ननु न्यस्त दात्रादि करणवत स्व व्यापारात उपरता पृथक पृथक एव स्वात्मनी अवतिष्ठन्ते तो कहते हैं जैसे लोक में देखा जाता है जो दात्र है रात्र को कहा जाता है कोई हसिया कहते हैं कोई वो ये जो घास वगैरह काटने के लिए घास है तो ये धान वगैरह काटने के लिए होता है ना लोहे का होता है और पीछे लकड़ी लगाई जाती है हाथ में पकड़ करके वो काटते हैं लोग दराती दराती कहते हैं हसिया कहते हैं ये वो दात्र कहते हैं संस्कृत में उसको इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा सस्यादि दात्र क्या है तो दात्रम नाम सस्यादि लवनार्थ शस्त्र विशेष तो सस्य कहते हैं फसल को धान गेहूं आदि जो फसल होती है उसे काटने के लिए कृषि कर्म करने वालों के पास जो एक शस्त्र विशेष होता है ने दरांती होती है उस दरांती को कहा जाता है दात्र तो दात्र चलाते चलाते धान आदि काटते काटते थक जाते हैं लोग थक जाते हैं तो फिर दात्र को एक जगह रख के थोड़ा विश्रांति लेते हैं तो उनको कहा जाता है दात्र तो दात्र को छोड़ दिया है, दात्र को छोड़ करके आराम करने के लिए बैठ गए तो कहीं ना कहीं छाया में बैठ करके आराम कर लेते हैं तो जहां बैठे हैं वो उनका अधिकरण हो गया न्यस्त दात्र पुरुषों का पुरुष महिलाएं जो भी वो काट रही हैं तो न्यस्त करणवत तो दात्रादि करणों को छोड़ करके विश्राम कर रहे हैं जो लोग ऐसे ये तो उदाहरण हुआ किसके लिए कि अपने अपने व्यापार से इंद्रिया उपरत हो गई तो कहा जाएगी ये पूछा जा रहा है तो सस्यादी को काटने वाले मजदूर जब त्र को छोड़ते तो अपने स्वरूप में मात्र रहते हैं ऐसे ये कहते हैं कि स्व स्व या स्व-व्यापारात् व्यापारा पृथक पृथक व स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते। तो ये इंद्रियां अपने अपने, अपने व्यापारों को छोड़ करके कहा जाएगी तो अलग अलग किसी एक अधिकरण में नहीं रह करके अलग अलग अपना जो उपादान कारण है स्वात्मा शब्द से लेना उपादान कारण को उनका कार्य का स्वरूप माना जाता है उसका उपादान कारण स्वरूप होता है कार्य कारणात्मक हुआ करता है तो स्व से लेना है कार्य को और उसके आत्मा से लेना कारण को तो स्वात्मा हुआ उपादान कारण इंद्रियों का अपना अपना जो उपादान कारण है उसी में इंद्रिया अवस्थित होंगी रहेगी जैसे अपने अपने व्यापार से उपरत होगी तो अपने कार, उपादान कारण में वे स्थित हो जाएगी तो उनका उपादान कारण हो गया सम का आश्रय ये निश्चित हुआ इति तत्त तो इति युक्तम ऐसा यदि निश्चित कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कुतः प्राप्ति पुरुष सुसुप्त पुरुषाण कर्णा कस्मीशित एक ही भाव गमनाशंकाया प्रष्टु तो पृष्ठा का पृष्ठा की जो ये शंका है प्रश्नकर्ता की जो ये आशंका है कि सुसुप्त पुरुषों के जो कर्ण हैं अपने अपने व्यापार से उपरत हुए करन, अंतक अंतकरण उनके एक ही भावगमन का ये आधिकरण कौन है किसमें वे एकीभूत होते हैं संप्रतिष्ठित होते हैं का इस प्रकार की प्रश्नकर्ता की आशंका कुतः ये कुतः शब्द आक्षेपार्थ में है मतलब किस कारण से बन पाएगी क्या मतलब नहीं बन पाएगी क्योंकि उनका तो संप्रतिष्ठा आश्रय एक ही भावगमन का आश्रय निश्चित है कि वे अलग अलग अपने अपने उपादान में जाएंगे व्यापार से उपरत हो जाएंगे तो तो इसलिए प्रश्न अनुपपन्न है ये यहां पर भाष्य में बताया गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए स्वात्मनि का अर्थ करते हैं सोपादाने इत्यर्थ तो इंद्रिया बाह्य इंद्रिया तथा तो अंतकरण जैसे अपने व्यापार से उपरत होगा तो स्वात्मा में अवस्थित होगा संप्रतिष्ठित होगा का अर्थ है अपने अपने उपादान कारण में व्यस्त हो जाएंगे सुसुप्त पुरुषाण कर्णानाम इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि सुसुप्त पुरुषाणाम यानी कर्णानी तेषाम जब यहाँ स नहीं है ना तो दोष्ठ्यन्त पद हैं तो उन उसका अर्थ इस प्रकार लगाना सुसुप्त पुरुषा ये करणा नाम का विशेषण है तो सुसुप्त पुरुषों की जो अपने अपने व्यापार से उपरत हुई इंद्रिया है और करण है बाह्य करण तथा करण है उनके एक ही भावगमन की आशंका कैसे होगी ऐसा पूछा जा रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सुसुप्त पुरुषा यानी करणानी तेषा ऐसा अन्वय करना का मतलब इनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध समझना सुसुप्त तो पुरुषा नाम विशेषण है करना नाम विशेषण है विशेष्य है एक तो ये अर्थ करना अथवा यद वह करके आगे आ रहा है ना यानी वा वा शब्द का प्रयोग आ रहा दूसरी पंक्ति में ये सही दृष्टा इत्यादि वक्षमानत्वात् वा से इति पुरुषा या तो इनको एक दूसरे पुरुषों को विशेषण और कर्णों को विशेष्य न समझ करके पहले पक्ष में तो इनका विशेषण विशेष्य भाव बता दोनों को अलग अलग समझ लो कर्णा एक ही भाव आशंका और पुरुषाण एक ही भाव गमन आशंकाया या कुतः प्राप्ति ऐसा समझना तो पुरुषों का भी एक ही भाव बताया जा रहा है पूछा जा रहा है यहां पर पुरुषों का भी एक ही भाव किस में होता है कौन कौन से पुरुषों का तो सोए हुए पुरुषों का और पुरुष का अर्थ है जीव सौसुप्त जीव यानी प्राग्ञ जो सौसुप्त भोगता है सौसुप्त भोक्ता का भी एक ही भावगमन विषयक प्रश्न है और उस प्रश्न की भी अनुपपत्ति केवल इंद्रियों के एक ही विषयक प्रश्न की ही अनुपपत्ति नहीं यह प्रश्न इंद्रियों के एक ही गमन का भी है और सौसुप्त पुरुष के एक भाव का भी प्रश्न है एक ही भावगमन के अधिकरण विषयक प्रश्न क्योंकि उत्तर में आगे बताया जाएगा ये सही दृष्टा ये सह शब्द से लेना है सुसुप्ति अवस्था में सोसो व्यापार से उपरत हुई इंद्रिय तथा अंतकरण का जो अधिकरण समप्रतिष्ठा का अधिकरण जिसमें ये प्रतिष्ठित हुए कल्पित हुए हैं इनका जो साक्षी उसको एस शब्द से लेना है और ये बताया जा रहा है कि यही दृष्टा है का मतलब ससुप्त पुरुषों का भी अधिष्ठान है सूप्त पुरुष भी इसी में विलीन होता है तो ऐस ही दृष्टा यह श्रोत इसी में प्रतिवचन वाक्य शेष आएगा और इस वाक्य शेष से, से बताया जाएगा कि सुसुप्ति अभिमानी प्राज्ञों का भी अधिकरण यही है प्राज्ञ की कल्पना भी इसी में है इंद्रियों का अधिष्ठान जिसको बताया जा रहा उसी में प्राज्ञ की भी कल्पना है यानी सौषुप्त भोक्ता तथा भोग्य दोनों भी जिसमें कल्पित है उसी में ये सब के सब सुसुप्ति के समय एक ही भूत होता हैं ये दिखाना है इस प्रतिवचनगत वाक्य शेष के अनुरोध से यहाँ पर भाष्य में पुरुषाणाम एक अलग समझना और उसका स्वतंत्र अन्वय ही करना विशेष्य के रूप में स्वतंत्र ही प्रधान तो पुरुषाणाम एक ही भवन एक ही भाव गमन आशंकाया प्रु आशंका प्राप्ति कुत करना और ऐसे कर्ण भी इस अभिप्राय से टीकाकार कहते हैं कि ये सही दृष्टा अपि एकी भावस्य पुराणी वा वक्ष्यमा इति उक्तम तो ये कहा गया लेकिन इस पक्ष में यदि ये स्वतंत्र दो हैं श्रेष्ठ पद इनमें विशेष विशेषण भाव नहीं है तो इन दोनों अर, पदों के अर्थ का समुच्चायक च शब्द होना चाहिए वो कर्णा नाम के पास में जोड़ देना ये टीकाकार कहते हैं कि अस्मिन पक्षे कर्णानांच इति चकारो द्रष्टव्य इसमें अस्मिन पक्षे से लेना जो दूसरा पक्ष बताया पुरुषा नाम को करण का विशेषण नहीं मानेंगे स्वतंत्र समझेंगे उस पक्ष में कर्णान के पास में चकार का प्रयोग समझ लेना चाहिए अब अन्वय बताते इस प्रकार उस भाष्यवाक्य का होगा कि प्रष्टु शंकाया कुतः प्राप्ति इति अन्वय तो प्रष्टा की ये जो पुरुष तथा कर्णों के एक ही भाव गमन विषयक आशंका है यह कैसे यहाँ प्राप्त होगी क्योंकि इंद्रियों का प्रतिष्ठा अधिकरण तो उनके अपने अपने उपादान कारण ही होंगे वो तो निश्चित ही हैं तो निश्चित स्वरूप हैं जिन पदार्थों का तद विषयक प्रश्न नहीं होता इसलिए ये प्रश्न अनुपपन्न है ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं युक्ता एव तू आशंका युक्व त्वाशंका इसमें चार पद हैं युक्ता एवं तू आशंका इसका उत्तरण भी लिखते हैं टीकाकार इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल द्रंकर्णे शुणुया